एक एनोनिमस सवाल आया है आ, ये पूछते हैं कि मुझे पता है कि शराब पीना एक बुरी आदत है लेकिन जब भी स्ट्रेस आता है और कुछ समझ में नहीं आता है तो आ, और मैंने कोशिश भी करी है आ, छोड़ने की पहले बहुत बार लेकिन फिर वही हो जाता है और उसके साथ उस वजह से मेरे परिवार के साथ मेरा संबंध बिगड़ता ही चला जाता है तो कोई चीज़ मालूम होने के बाद भी नहीं छूट रही तो इसका क्या समाधान है हाँ इसको वो ठीक से समझ सकते हैं कि हम जो भी कुछ खाते पीते हैं वो सभी जो है वो एक प्रकार से अल्कोहल में कन्वर्ट होती है पहले शरीर में तो इसका मतलब ये नहीं कि सीधे अल्कोहल पिए है।, है ना तो ये बात हमको ठीक ठीक समझ में आना ज़रूरी है कि यहाँ पर ये नहीं कह रहे हैं कि आप ये नहीं करिए ठीक आप वो दारू नहीं भी पियेंगे शराब नहीं भी पियेंगे तो क्या आपके घर वाले खुश हो जाते हैं तमाम लोग हैं लाखों लोग जो नहीं पीते हैं क्या उनके परिवार वाले उनसे सहमत हो पा रहे हैं नहीं हो पाएंगे क्योंकि जो करना है हमको वो स्पष्ट नहीं है क्या नहीं करना है वो स्पष्ट हो जाने से पर्याप्त तो नहीं है. है ना तो क्या करना है अगर ये स्पष्ट होता है तो शायद आप में तृप्ति होगी और आपके संबंधी भी तृप्त हो पाएंगे ठीक बहुत सारे लोग वेजिटेरियन है बहुत सारे लोग मद्यपानदार या एल्कोहल नहीं लेते हैं बहुत सारे लोग कार्ड नहीं खेलते हैं बहुत सारे लोग जो है वो एक्स्ट्रा मेरिटल अफेयर्स ये उस प्रकार से मैं इन्वॉल्व नहीं तो क्या उनके लोग सब संतुष्ट हैं उनके घर वाले अभी भ्रमित मानव में तो बड़ी समस्या से छोटी समस्या को लोग स्वीकार रहते हैं है ना भाई हमारा पति बहुत तो अच्छा है क्यों क्योंकि वो क्यों? दारू नहीं पीता है ये नहीं करता है वो नहीं करता है इसको मान के संतुष्ट होने का प्रयास करते हैं लेकिन नहीं होते हैं जब आप वन टू वन वंट बात करते तो बोले क्या होता है तो क्योंकि न्याय की चाहत है संबंध में न्याय न्यायपूर्वक हम जीना चाहते हैं उसकी चाहत है उसको पूरा नहीं करेंगे तो आप है ना अल्कोहल पी के या दूध पी के भी कुछ आप किसी को भी संतुष्ट नहीं कर सकते हैं। तो मुद्दा ये नहीं कि आप छोड़िए ना छोड़िए मुद्दा ये कि आप न्यायपूर्वक जिये और एल्कोहल पी के जीने से हम शरीर के साथ न्याय कर पा रहे हैं क्या वो भी सोचिए तो जब तक आप में न्यायपुरुष जीने की चाहत खड़ी नहीं होती तब तक कोई बदलाव नहीं हो सकता है आदमी जिस निर्णय कर लेता है उसके बाद कोई मजाल नहीं कि उसका कोई निर्णय को बदल सके तो एक बार निर्णय अपने तरीके से होना चाहिए वो तभी हो पाएगा जब जो कुछ भी निरर्थक है उसकी समीक्षा होना जो कुछ भी सार्थक है वो ठीक से पहचान में आना जिंदगी के प्रति उत्साह बनेगा तब तो, तो ये काम करोगे जिंदगी के प्रति उत्साह नहीं है उमंग ही नहीं है तो क्यों होगा ये अब एक खंडवा से क्वेश्चन है समीर जी का समीर जी पूछते हैं कि एक आदमी में बदलाव आने से क्या हो जाएगा बिल्कुल ठीक बात है अभी क्या होगा हर आदमी दूसरे आदमी में बदलाव करना चाहता है इसी वजह से कोई धरती पे बदलाव हुआ ही नहीं तो हर व्यक्ति जो है सेकंड पर्सन में बात कर रहा है दूसरे के लिए बदलाव के काम करा है ये पहला कार्यक्रम है पहली बात जो समझ लीजिए कि अपने में बदलाव को लेके आता है दूसरी बात इस प्रकार से वन टू वन वन टू वन बदलने की बात नहीं है ये एक कुछ लोग बदलते हैं कुछ लोग इसको एक लिविंग मॉडल पे लेकर जाते हैं उसके आधार पर आगे ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ करता है ये फिर सीधा एजुकेशन कॉन्स्टिट्यूशन में जाता है कॉन्स्टिट्यूशन में जाने के बाद ये एजुकेशन में चला जाता है तो उस विधि से ये फिर सबके लिए उपलब्ध हो जाता है, है न तो ये बिल्कुल व्यवहारिक स्वरूप है इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि हर एक आदमी को हमको पकड़ना है हर एक आदमी अभी देखेंगे बच्चे के रूप में हर बच्चा 10 से 15 साल एजुकेशन में लगाते ही है खाली एजुकेशन एजुकेशन में जाना एक मुद्दा है एजुकेशन में चला गया तो सबके लिए अवसर उपलब्ध हो गया एजुकेशन में कब जाएगा जब कॉन्स्टिट्यूशन में आएगा और कॉन्स्टिट्यूशन में कब आएगा जब ऐसे जीते हुए कुछ लोग खड़े हो जाएंगे और वो ऐसे जीने के लीविंग मॉडल को क्रिएट करके दिखा देंगे कि जिया जा सकता है और सभी चीज़ों का इसमें हल है तो वो लोगों के ध्यान में जाता है और लोगों के ध्यान में आने पर कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव होता है और उसके आधार पर एजुकेशन में जाता है उसके आधार पर अगले पांच से दस साल में हम लोग बहुत बड़ा परिणाम को पैदा कर सकते हैं मेरे हिसाब से तो पाँच साल ही बहुत है अगर आपको समझ में आ जाए तो